जैसे आंख चांद पर डाली तो चांद के दर्शन सूरज पर आंख निहारी तो सूरज के दर्शन होते हैं तालाब पर देखा तो तालाब दिखता है तो तुम्हारी वृत्ति चेतना जिधर जाती है उधर का आवरणभंग होता है दर्शन होता है ऐसे ही वही चेतना तुम्हारे विचारों के द्वारा अपने आप में आती है जहां से चेतना निकलती है वही जब आती है तो उसी का दर्शन हो जाता है उसी को बोलते आत्मा आत्मा परमात्मा आत्मा का दर्शन तो परमात्मा का दर्शन आत्मा परमात्मा एक ही है एक तो होता है एक जगह पर कोई आकृति में चित्त केंद्रित करना दूसरा होता कि घुमा के एक ही विचार में घटे रहना सारा जगत स्वप्न है कल बीत गया स्वप्न आज हो गया स्वप्न रात को उठे जो स्वप्ना देखा अभी सब गायब ऐसे ही सुबह का बात अभी गायब अभी का थोड़ी देर के बाद स्वप्न ऐसा जगत स्वप्न है स्वप्न है ऐसा चिंतन करते करते भी विचार एक ही स्वप्नाकार हो जाएगा तो मन इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा जगत मिथ्या भाषे का तो मन शांत होने लगे मन शांत होगा तो आत्मा का प्रकाश इसीलिए अनेक तरीका है आत्मविचार करते करते साक्षी भाव करते करते धारणा करते करते मां के, बाप के, भाई के, बहन के, पत्नी के, पुत्र की सेवा में पत्नी पुत्र मां भाई बहन व्यवहार वै, में अलग है लेकिन उन सब में जो छुपा है वो एक ही है ऐसा चिंतन करते करते भी एक ही चिंतन में आ गए तो भी इसी द्वारा भी आत्मज्ञान हो जाएगा अथवा तो सब में एक ही है जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देखती है उसी सत्ता से उसकी देखती है उसी की सत्ता से इसकी आंख उसकी आंख चेहरा अलग मन अलग व्यवहार अलग लेकिन ये अलग अलग व्यवहार में भी व्यवहार करने की सत्ता जो देख रहा है वो एक ही मेरा परमात्मा है ऐसा मन में बार बार चिंतन करे तो अनेक में होते हुए भी एक में चला जाएगा ये भी एक तरीका है कोई लोग इधर उधर से मन हटा के यहाँ ध्यान करते हैं सुबह कान में उंगलियां डाल के आंखों को हाथ से थोड़ा जरा सा बंद करके एक ही मंत्र का जप करते रहते हैं तो उनको इधर ध्यान केंद्रित होता है केंद्रित होता प्रकाश दिखने लगता है उस प्रकाश प्रकाश में फिर जिसको याद करते जो देवी देवता को उसके दर्शन होते हैं तो इधर उधर का चिंतन हट जाता तो एक ही दर्शन होता फिर गुरु बताता कि इसका दर्शन जिसकी सत्ता से हुआ तू वो आत्मा है दृश्य आया दर्शन आया और गया दर्शन का दृष्टा तू है तत्वम हो जाता है ज्ञान लगन लगनी चाहिए ताजमहल देखते हैं मुमताज बेगम का दर्शन हो गया ताजमहल में ममताज दिखी अभी भी, भी दिखी अभी भी, भी होती नहीं है ममताज ममताज होती नहीं ताजमहल में सोचते हैं कि ममताज ने बनाया है ममताज ने बनाया है अभी ममताज की आत्मा घूम रही है ममताज ममताज ममताज तो तुम्हारा वो धारणा ही ममताज के आकृति लेके खड़ी हो जाती है मेरे को मुमताज दिखी तो तुम्हारे आत्मा में अथा शक्ति है मन जैसा एक बार बार चिंतन करता ऐसा रूप ले आता है रूप सब आते हैं जाते हैं लेकिन रूप जिस परमात्मा की सत्ता से आए वो परमात्मा एक का एक है तो अनेक में एक का दर्शन ज्ञान का ध्यान है ज्ञान मार्ग वालों का ये ध्यान है अनेक में एक देखना अनेक वृत्तियों के पीछे वृत्तियों का दृष्टा एक अनेक विचारों के पीछे विचारों का साक्षी एक अनेक रूपों के पीछे रूप का साक्षी एक अनेक शब्दों के पीछे शब्द का साक्षी एक अनेक गंधों के पीछे गंध का साक्षी एक अनेक रसों के पीछे रस का साक्षी एक अनेक दिनों के पीछे दिनों का साक्षी एक अनेक अवस्था और परिस्थितियों का अनुभव करने वाला मैं एक पढ़ रहा था तभी भी मैं था पास हुआ तभी भी मैं था नौकरी किया तभी भी मैं था सेट बन गया तभी भी मैं हूँ ऑफिस में गया तभी भी मैं और बाथरूम में गया तभी भी मैं मैं एक का एक लेकिन मेरे स्वांग सुबह बिस्तर का स्वांग अने अलग बाथरूम का अलग बाजार गए तो अलग स्वांग पत्नी के आगे खड़े रहे तो अलग स्वांग माँ के आगे खड़े रहे तो अलग स्वांग अलग अलग को भी अलग अलग व्यवहार और स्वांग होते फिर भी देखने वाला तो एक का एक होता है ना वो मैं एक का एक हूं मैं एक का एक हूं ऐसा भी पक्का ध्यान करे तो बाकी का अनेक होते हुए भी एक में मन ठहर जाएगा आगे चल जाएगा वो कोई कोई गुरु लोगों के पास कुंजियां बहुत होती है तो साधक का बेड़ा पार हो जाता है और कोई गुरु बस बोलते ऐसा रटा करो जिंदगी रटते रहते और वही के वही होते हैं और कोलू का बैल घूमता रहता है पच्चीस साल से भजन करते हैं बीस साल से माला घुमाते हैं पंद्रह साल से यहां जाते हैं लेकिन जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती तत्व ज्ञान नहीं है यथार्थ तत्वव्यता नहीं मिलते तब तक धर्म के नाम पे भी आदमी को लू नहीं घूमता, जब ज्ञान ही मिल जाते तब तो बस ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा तो कुछ बस धड़ाधड़ होने लगेगा नहीं ज्ञान होगा तभी भी प्रारब्ध वेग से भगवान के रास्ते जाओगे तभी सुख दुख ये वो आएगा लेकिन भगवान के रास्ते जाओगे तो सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी समझ बढ़ जाएगी देखोगे कि ये भी गुजर जाएगा वो भी गुजर जाएगा जिसमें सहन शक्ति नहीं है ज्ञान की धारणा नहीं है वो धनवान होते हुए भी, भी गरीब है पढ़ा हुआ भी मूर्ख है और धार्मिक होते हुए भी नास्तिक है जरा सा दुख आएगा श्रद्धा तोड़ डालेगा वो होते रेशमी कपड़े जैसे थोड़ी सी ठंड आए तो एकदम ठंडा थोड़ी सी गर्मी आए तो एकदम गरम। बच्चे जैसे भी होते हैं बच्चे को जरा सब लाली दे तो खुश जरा सा आंख देखो तो रोने लगे ऐसे जरा सब सुख आया तो है, है, है, है। जरा सदु न मरे गए नहीं देखो कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया भगवान थे फिर भी उनके माँ बाप जेल में पड़े रहे राम भी भगवान थे उसका पिता तड़प तड़प के मर गया उसकी माँ ने ऐसा किया कई कई ने ऐसा कर दिया मथुरा ने ऐसा बहका दिया जीवन में इस संसार में तो सबके सब दिन एक जैसे हुए नहीं सबके संसार में तो उथल पाथल होती रहती है लेकिन ज्ञान में जो है ना वो शक्ति है समझ की धैर्य है की आखिर यह भी गुजर जाएगा आखिर ये भी गुजर जाएगा तो ये ज्ञान में बल है तो पकड़ नहीं चलो मिला अगर माल तो उस माल में हुए अगर बेहाल तो उस बेहाल में खुश हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिली अगर शाही तो शाही में खुश हैं, हो गई गदाई तो उस गदाई में खुश हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर मान तो उस मान में खुश हैं, हुआ अगर अपमान तो उस हाल में खुश हैं, पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है वो पूरे हैं जो हर हाल में खुश हैं क्योंकि तो उनकी वृत्ति एक में है कि आखिर सब सपना आखिर सब बीत जाएगा मेरे आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है गरीबी अमीरी आएगी जाएगी सुख दुख आएगा जाएगा सिरा खाके भी जी लेंगे पानी पीके रोटी खाके भी जी लेंगे गलीचों पे सोकर भी जी लेंगे फर्श पर सोकर भी जी लेंगे जिंदगी बीत जाएगी आखिर तो मिट्टी में मिल जाना है शरीर को ऐसे शरीर तो कई आए कई चले मेरा आत्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं ओम ओम वो आदमी दुख में भी सुखी है उसका दुख भोगना भी तपस्या है हाय रे मैं तो लुट गई रे मेरे मर गई रे मेरा तो सब चला गया रे, रे। अरे रहने को छप्पड़ है घर है खाने को मैंने भर का खुराक पड़ा है पहने को कपड़े हैं शुक्र कर उस परमात्मा का के फुटपाथ पे पड़े हैं जिसका कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं कोई कुटुंबी नहीं और बेचारा बीमार है रिबा रहा है वो भी शुक्र करके जिंदगी गुजार रहा है उससे तो तेरी जिंदगी अभी भी ठीक है ओ ओम द्रौपदी को श्री कृष्ण साथ में थे फिर भी कितना दुख पड़ा अर्जुन जैसा पति साथ में था सीता को राम जैसा पति साथ था कितना दुख पड़ा रावण के पास कितना सहना पड़ा उसको वसुदेव देव की कृष्ण जिसके पुत्र थे उसको कितना सहना पड़ा राम जिसके पुत्र थे उस दशरथ को कितना सहना पड़ा भीम जिसके भाई थे उस युधिष्ठर को कितना सहना पड़ा हरिश्चंद्र जिसके पति थे सत्यवादी उसकी पत्नी को कितना सहना पड़ा उनके दुख के आगे तेरा दुख क्या है रखाया पिया भैंस जैसी है तो ऐसे हो जाते थे रिले फिर भी बोलते थे रामर आखे मही दुख सर वे सही ओ धवी रामर आखे तेम रही कोशिश करके अपना रास्ता निकाला जाता है लेकिन घबराम नहीं होती भक्त को सच्चा भक्त घबराता नहीं सच्चा साधक घबराता नहीं है सच्चे साधक की श्रद्धा नहीं टूटती एक बार अर्जुन को हुआ कि मैं बहुत भगवान भगवान का प्यारा भगत हूं द्रौपदी को भी हुआ कि हम भगवान के खास भगत हैं, हमारे जैसा भगत नहीं होगा भगवान देखा कि इनको भूत घुस गया है <laughs> भगवान ने कहा चलो जरा यमुना किनारे घूम के आओ जाओ आज नाओ उमाव से जाए ना नहाय धोए सादे कपड़ों में थे देखा के एक सामने झोपड़ी है और वहां तलवार चमकती हुई तलवार लटक रही अर्जुन ने जाके पूछा झोपड़ी में बुढ़िया माई थी तपस्वी नहीं। तपस्वी माई से पूछा के माताजी ये तुम्हारे झोपड़ी में जो टंगी है तलवार ये किस लिए टांगी तुमने वो बोलती है कि मैं तपस्या कर रही हूं तेज धार वाली तलवार उसलिए टांगियों के उस हरामजादे अर्जुन और द्रौपदी का इंतजार करती हूं वो कहीं मिल जाए तो उनकी गर्दन काटूंगी अर्जुन तो घबराया अच्छा हुआ कि सादे ड्रेस में था द्रौपदी कांपने लगे अर्जुन ने कहा कि माताजी वो अर्जुन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है बोले मेरा क्या बिगाड़ा वो नाला ने जरा सा राज्य लेने के लिए मेरे त्रिभुवन पति कृष्ण को रथ का सारथी बनाया युद्ध के मैदान में उनको ले गया और मेरे भगवान को बोलता रहा इधर ले चल इधर ले चल उधर ले चल अपने स्वार्थ के लिए मेरे भगवान को सारथी बनाया ऐसा नालायक अर्जुन मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन काट लूंगी और उस रांड द्रौपदी की कहीं खबर हो जाए तो मुझे पता करना खीर सागर में प्रभु लेटे हुए थे और मेरी लाज रखो लाज रखो लाज रखो करके भगवान को वैंकुट से भगवाया और कपड़ों का रूप लिवाया हो जाती नगर तक क्या फर्क पड़ता मेरे भगवान को तकलीफ दी और अपने को बड़ा भक्तानी मानती है ये कर दो मेरा वो कर दो मेरा वो कर दो मेरा ऐसा कर दो ये भगवान की भक्ति करती है कि भगवान को नौकरी करवाती है वो तो द्रौपदी कहीं मिल जाए तो मेरे को खबर करना और अर्जुन कहीं मिल जाए तो मुझे कह देना वो अर्जुन द्रौपदी धीरे धीरे दबे हुए पैर भागे एकांत में सोचा की बात तो सच्ची है हम मानते कि हम भगवान के खूब प्यारे हैं भगवान के भगत हैं, हम भगवान के भगत नहीं अपने इच्छाओं के भगत हैं, भगवान को भी अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा रहे हैं तो उनका फिर अभिमान टूट गया कि हमारे के बहुत श्रद्धा है हम भगवान के भगत हैं, ये जो भूत घुस गया था ना वो हट गया लगन होते हुए भी एक का चिंतन करना चाहिए उस एक के चिंतन में एक एक में मन हो जाएगा खाया पिया लिया दिया लेकिन सब में एक माँ भाई बहन अलग अलग व्यवहार हुआ लेकिन अलग अलग में भी एक मेरा परमात्मा ऐसा चिंतन किया ना तो तुम्हारा ध्यान हो जाएगा ज्ञान का बधु थारप्नू बार बार विचार किया के स्वप्न आखिर ये सब कब तक आखिर कब तक यह भी नहीं रहेगा यह भी गुजर जाएगा अवस्था भी गुजर जाएगी दुख आ गया बड़ा भारी लेकिन उस समय पक्का याद रखो कि गुजर जाएगा आखिर यह भी कब तक इतना यदि याद हो जाता है ना बड़ी मदद करता है और फिर चित्त एकाग्र हो जाता है चित्त में शक्ति आ जाती है एकाकर तो सूक्ष्मवस्था प्राप्त हो जाएगी फिर श्वास निरोध हो जाएगा श्वास की जो, जो जोर से गति चलती है ना समझो मन चंचल है काम करते हो या आदमी विकार भोगता है या नींद करता है तो उस समय गहरे चलते हैं जब एक सोचता है तो मन एकाग्र हो जाता है तो श्वास की गति भी ठहर जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य रुक तो नहीं गया नहीं रुक नहीं गया गति उसकी मंद हो गई तो स्वास्थ्य की गति मंद हो जाती है मन ठहर जाता है बड़ी शांति और शक्ति का एहसास होता है जो आलसी है वो उसको भय लगता है जो क्रियाशील है उसको भय नहीं लगता जिसको भगवान पर विश्वास है गुरु मंत्र पे विश्वास है उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा है वो भोगता जाएगा और उसकी तपस्या होता जाएगी तो समय गुजर जाएगा दुख सुख तो आया और गुजरा देखेगा कि सब सपना हो गया सुख भी मिलता तो सपना, दुख भी मिला तो सपना। अपना प्रभु है अपना बाकी सब सपना। सच पुछ सुख दुख कोई ठोस चीज नहीं है आदमी घबरा जाता है छोटी बात को बड़ा मूल्य दे देता है उसीलिए ज्यादा दुखी होता है जगत की छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा मूल्य दे देता है उसीलिए ज्यादा दुखी होता है करते द्वैत भाव हट जाए तो निर्विचार अवस्था आ जाए और केवली कुंभक होने लगे केवली हुआ, उसकी पूजा करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए ऐसा जिसका केवली सिद्ध होता है निर्विचार से केवली कुंभक आता है न प्राण अंदर जाए न बाहर जाए एकदम शांत ऐसी दशा दो मिनट भी हो तो बड़ा बल का अनुभव होता है क्या क्या होता है वो तो करके देखो तब पता चले ऐसी चीज को पाने के लिए राजाओं ने राज को ठोकर मार दिया सिर में खाक डाल दी फकीरों के द्वार पर झाड़ू लगाना कबूल कर लिया ये ऐसा आत्मदेव है ये ऐसा खजाना है भोय सुड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटलू करता जो हरी बजे करी नाखो निहाल है। ये ऐसा चीज है भोय सुड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटलू करता जो हरी बजे करी नाखो निहाल है ऐसा चीज है अच्छा बुरा अपना पराया सुख दुख तब तक विचार की जरूरत है जब अपना पराया सुख दुख सच्चा नहीं लगता तो फिर ज्ञानी का विचार भी छूट जाता है फिर वो निर्विचार अवस्था में निसंकल्प अवस्था में उसका जीवन होता है ज्ञानी के हर चेष्टा बिना संकल्प के होती रहेगी जैसे बच्चा बिना संकल्प के सब खाता है पीता है लेता है बिना प्लानिंग ऐसे ज्ञानी का कोई प्लान नहीं रहेगा उसको कोई इच्छा ही नहीं तो प्लान का जैसे स्वास्थ्य स्वाभाविक चलता है आग के पोपचे स्वाभाविक चलते हैं बाल स्वाभाविक काले में से सफेद हो जाते हैं नाड़िया स्वाभाविक रक्त बहाती है ऐसे ज्ञानी का स्वाभाविक खाना पीना हंसना बोलना लड़ना झगड़ना युद्ध करना राज्य करना स्वाभाविक हो जाएगा मजा तो ज्ञान के बाद ही जीने का आता है उसके पहले तो मजूरी है सब मजूर हैं <laughs> सब मजूरी कर रहे हैं ज्ञान तो शाहों का मार्ग है काम तो मजूर करते हैं शाह थोड़े काम करते हैं ज्ञान सहनशाही है। ऑफिस का काम भी ऑफिस की भी तो मजूरी है पूछो उनसे बड़ी बड़ी ऑफिस है तो सब मजूरी है कोई मन की मजूरी करे कोई बुद्धि की मजदूरी करे कोई शरीर से मजदूरी करे सब मजूरी करते एक ज्ञान है जब मास्त कोई मजूरी नहीं ज्ञानी खेल करता क्रिकेट खेलने वाला भी भाग रहा है और दूसरा किसी नौकर को ऑर्डर दिया सेठ ने ये कर क्या वो भी भागता है दोनों दौड़ते हुए नजर आते हैं लेकिन क्रिकेट खेलने वाले में और वो जो बोझा लेने को जा रहा है उसमें फर्क है ऐसे ज्ञानी भी कर्म करता हुआ दिखेगा अज्ञानी भी करता हुआ दिखेगा लेकिन ज्ञानी के लिए विनोद मात्र व्यवहार जेनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण ज्ञानी के लिए सब व्यवहार विनोद मात्र होगा सहज में उठ बैठ हिलचाल आगे मौज तो बोल दिया आ गई मौज तो मिल लिया आ गई मौज तो कह दिया जा ज्ञानी का सब व्यवहार विनोद मात्र होता है खेल मात्र उसने अनेक में एक को देख लिया ना अब उसको कुछ पाना नहीं है सुख के लिए मेहनत किया जाता है सुख तो उसके दिल में छलाछल चल भरा है साधारण आदमी कपड़े पहनता है तो शोभा पाता है लेकिन कृष्ण जब कपड़े पहनते थे तो कपड़े शोभा पाते थे साधारण आदमी के पास कोई चीज होती है तब वो जचता है लेकिन कृष्ण के पास जो चीज होती थी वो जच जाती थी कृष्ण बिना चीज के भी जाते थे ऐसे ही ज्ञानी जो है साधारण आदमी के पास कुछ होता है तो अच्छा लगता है ज्ञानी जो कुछ करता है वो अच्छा हो जाता है ज्ञानी जे को करे सुठो भल्ली भल्ली थाई भल्ली थाई भली, भली थी था, था, था। ज्ञानी राज करता तो भी भला युद्ध करता तो भी भला समाधि करता तो भले क्योंकि उसको अपने लिए तो कुछ करता कर्तव्य नहीं है अपना तो सुख पाना नहीं अपना तो आत्मा का ज्ञान हो गया है अब लोगों का जैसे संपर्क में प्रारब्ध होगा ऐसा उनके द्वारा हो जाएगा छोटा सा बच्चा देखो खेल खेलता तो भी भला है आईने में मुंह देखता तो भी भला है पापा कहता है तो भी भला है तोतरा बोलता है तो भी भला है और रोता है ना तो उसके ओठों से ओठ होते हैं और आंख गाल पे आंसू होते तो भी भला लग रहा है जचता है निर्दोष बच्चा के बच्चा ऐसे जिस ज्ञानवान को कोई वासना नहीं उसकी हर अदा हर चेष्टा भली लगती कृष्ण रण का मैदान छोड़ के भागे तो भी भला लग रहा है रण छोड़ राय की जाए हो तो महात्मा दो प्रकार के होते हैं एक कृष्ण स्वभाव के और दूसरे राम के स्वभाव के कृष्ण गोहाल को गोपियों को कुब्जा को धनकासुर को बक्का सुर को अघासुर को सबको तारते जाएंगे सबको साथ में लिए जाएंगे मोक्ष तरफ राम जो आ गया हनुमान जैसा अधिकारी उपदेश दे दिया बाकी के जा कुछ महात्मा ऐसे कोई अधिकारी आ गया उसको उपदेश दे दिया कुछ ऐसे होते कृष्ण स्वभाव के, के अधिकारी हो ना अधिकारी हो किसी चीज के लिए आया हो कोई स्वार्थ के लिए आया हो सत्संग सुना दिया विनोद कर दिया हे कर दिया वो कर दिया घुमाते फिराते नचाते घुमाते हंसाते फिराते हो उसके अंदर की चेतना जगा देंगे ऐसे होते एक ऋषि है, उसके पास कोई सम्राट आया बोले राजन क्या चाहिए सम्राट बोलते हैं कि भगवान मैं जन्मों का थका हुआ अभागा तुम्हारे द्वार पर आया हूं रानियों के साथ हाल हास्य विलास करके देखा लेकिन अपनी शक्ति ही नाश हुई और कुछ मिला नहीं रथों में घूमकर देखा लेकिन अपने शरीर कोई थकाया चहल चपाटे करके देखे लेकिन जीवन को गंवाया पुण्यों को नाश किया केसर कस्तूरी डाले हुई खीरे भी खाई रबड़ियां भी खाई सोने और हीरे और जवाहरात पह के देखे लेकिन अब महाराज पता चलता है कि जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही है आखिर जिंदगी का कोई सार नहीं दिख रहा है अब तुम्हारे चरणों में आये हो महाराज मुझे कुछ भगवान की बात बताओ ताकि मेरे को आत्मज्ञान हो जाए आत्म शांति मिले परमात्मा क्या है हम क्या है परमात्मा और हमारे बीच में अंतर कैसा है आत्मा किसको बोलते परमात्मा किसको बोलते हैं महाराज इन बातों का जरा ज्ञान मुझे मिल जाए तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। ऋषि भी शिक्षा महात्मा योगी था उसने आत्मा परमात्मा के बारे में प्रवचन सुना दिया और ध्यान करने की विधि बता दिया वो कह राजा बड़ा संतुष्ट हुआ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और आंखों से हर्ष के आंसू धन्यवाद के आंसू बहे खूब खूब धन्यवाद दिया सम्राट ने उस साधु को सम्राट चला गया साधु को कि देखो मैं कितना बड़ा साधु ऐसा चक्रवर्ती राजा को भी मैंने ज्ञान से खुश कर दिया जरा थोड़ी कचाई थी साधु में वो अंतरियामी परमात्मा ने देखा कि इसको भी आ गया देख मैं कुछ हूं वो तो परमात्मा तो सब कुछ करने में समर्थ है न मुन्ना बालक होकर आया बोले ऋषि मेरे को जरा भगवान का कुछ आत्मा का ज्ञान दे दो भगवान क्या होता है आत्मा क्या होता है जरा मेरे को भी सुना दो ऋषि ने देखा बड़े बड़े सम्राट को प्रभावित कर दिया तो ये का छोकर को क्या जरा आंख मूंदी अब देश देना चालू करा तो बोल ही नहीं सके वाणी खूब जोर मारा तो अ निकला दूसरा निकले नहीं फिर जोर मारा तो फिर जोर मारा तो और कुछ बोल नहीं सका बड़ा शर्मिंदा हुआ अब भगवान समझ गए ऋषि को कहा शर्मिंदे मत होना <laughs> चिंता मत करना तुम समझते हो मैंने क्या मैंने क्या लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में छुपाऊ सब कुछ मेरी सत्ता से होता है अब मैं एक वरदान देता हूं तुमने बहुत बहुत प्रयत्न करा अर म निकला ये मेरा स्वभाव है ओम मेरा वास्तविक नाम है जैसे बर्फ का स्वभाव शीतल है अग्नि का स्वभाव उष्ण है ऐसे मेरा स्वाभाविक ध्वनि अ ऊ और म ओम इसलिए बच्चा पैदा होता है तो म करता है दर्दी निराश होकर बिस्तर पे पड़ा है कोई चारा नहीं तो न, न, न, न, करता उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है थोड़ी शांति मिलती है और कुर्कुर -कुर ये भी मां को बुलाते तो आ, आ, आ, आ, आ, आ, करते है तो ये सब चेतना कुत्ते में कुंजर में हाथी में सब में मेरी चेतना और मेरा स्वाभाविक ध्वनि ओम है ओम ओम ओम ऐसे ओमकार की अनेक प्रकार की परमात्मा के नाम की अलग अलग ढंग से शास्त्रों में व्याख्या है कोई भी मंत्र जब करोगे ना यदि उसमें ओमकार नहीं तो वो मंत्र अधूरा है आत्मज्ञान नहीं करा सकेगा भागवत में भगवान विष्णु को याद करना है ओम नमो भगवते ओम पहले है विष्णु का भजन करना है तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवा शंकर भगवान को बुलाना है रिझाना है तो ओम नमः शिवाय आएगा, देवी को रिझाना है तो ओम भूर्भु आ जाएगा गणपति को ओम गणा नाम बदवाहा निधि गंग गयंतवाहा धर्म ओम सब में आ जाएगा ओम राजाधि राजा, राजा ये सायि नमो वयम वैषणवाय ओमकार जिस मंत्र में नहीं है वो मंत्र अधूरा है तो ओम जो है परमात्मा का शुरुआती नाम है और नानक ने तीन दिन खो गए थे ज्ञान की नदी में वो कहानी है कि नानक जब भगवान का चिंतन करते करते नदी में गए तो डूब गए तीन दिन के बाद जिंदे निकले सिख लोग समझते हैं मोटी बुद्धि के लोग समझते कि नानक नदी में गए पानी की नदी में और फिर तीन दिन नदी में मर गए थे फिर जिंदे हुए नहीं नहीं वो ध्यान की नदी में खो गए थे विचारों की परमात्मा साधना की नदी में खो गए और तीन दिन के बाद आंख खुली तो आंख खुली तो नानक का पहला वचन था जपू पहला ग्रंथ है और जप में पहला ही वचन है एक ओंकार वो एक ही है और ओंकार है उसकी ध्वनि सिखों का जपू प्यारा ग्रंथ है नानक का पहले में पहला वचन है एक ओंकार वो परमात्मा एक ही है ओंकार है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम अपने होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं है अपने को मारते तब हमारा बनता है हमको मारते तब हमारा हमारा तुम्हारा तेरे को मारा मेरे को मारा तब ये चीजें हैं तेरे को मेरे को दोनों को जान लिया तो ये चीजों का असलत नहीं दिखेगा हमारा तुम मारा होता है ना और तुम्हारा तुम्हारा मन तूने अपने को मारा हमारा मन मैंने हमको मारा हमने अपने को मारा या तूने अपने को मारा तब ये तेरा हुआ हमारा तुम्हारा तब होता है जब हम अपनी मैं को ठीक से नहीं देखते हैं अपनी मैं को अज्ञान से मार डालते हैं अपनी शुद्ध मय को फिर बोलते हैं मैं गुजराती मैं सिंधी मैं अमूक इतना लंबा इतना चौड़ा मैं गरीब मैं अमीर मैं अमूक जाति का मेरा अमूक धर्म मेरा अमूक ईश्वर अलग है अमूक जगह मिलेगा तुम्हारा तो जो मैं है उसको शुद्ध रूप से देखो अज्ञान को हटा के ज्यों ज्यों देखते जाओगे त्यों त्यों ईश्वर तुम्हारे नजीक होता जाएगा, फिर पता चलेगा कि इस आत्मा का नाम ही ईश्वर था इस शुद्ध मैं का नाम ही ईश्वर है ईश्वर को देखने के लिए तुम चाहिए ईश्वर है कि नहीं इसको देखने के लिए कौन चाहिए मैं चाहिए फिर मैं फलाना हूँ ये मान लिया तो हमारा हो गया मैं फलाना हूँ ये मान लिया तो हमारा हो गया ये बात सूक्ष्म है जो जो खोजते जाओगे एकांत में विचार करते जाओगे संसारी आदमियों को भावना का सुख मिल जाता है भोग का सुख मिल जाता है वृत्ति निरोध का सुख जोगी को मिल जाता है लेकिन ज्ञानी को जहा से सब वृत्तियां भोग की त्याग की निरोध की वृत्तियां जिसकी सपता से उठती और जिसमें लीन होती उस तत्व का सुख होता है उसके लिए ज्ञानी सबका बाप हो जाता है कई बोलते हैं सृष्टि के मूल में चार तत्व हैं पृथ्वी जल तेज वायु अच्छा तो सृष्टि के मूल में चार तत्व हैं, चार वोक मानते हैं वेदांतिक बोलते हैं कि चार तत्व हैं सृष्टि के मूल में तो इसको देखने वाला मूल चार तत्वों के पहले है कि चार तत्वों के बाद में है यदि चार तत्वों के पहले में पहले देखने वाला है तो फिर वो मूल कैसे हुए समझ बात को जरा चार तत्वों को होने के बाद देखने वाला है तो उसने देखा भी क्या तो सृष्टि के मूल में चार तत्व है कोई बोलता है सृष्टि सृष्टि का कर्ता कहीं वहां बैठा है कोई बोलता है सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी है अच्छा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी है तो कहा सृष्टि बनाया बोले ब्रह्मा जी ने पुष्कर में आके सृष्टि बनाया तो पहले पुष्कर बना अब बाद में सृष्टि बनाया तो क्या बनाया ब्रह्मा <laughs> जी तो ने ब्रह्म में सृष्टि बनाया तो ब्रह्मलोक तो पहले बना था फिर वहां बैठ के सृष्टि बनाया बोले हम ईश्वर को देखेंगे सृष्टि बनाता है परलय करता है पालन करता है ऐसे ईश्वर को हम देखेंगे तब मानेंगे तो ईश्वर सृष्टि बनाता है उसको तुम देखोगे तो तुम देखने वाला ईश्वर के पहले होएगा, तब देखोगे कि बाद में पहले तुम चाहिए और फिर ईश्वर की सृष्टि बननी चाहिए तो तुम सृष्टि के पहले कैसे आओगे अच्छा तो पालन करे तो तुम्हारे को छोड़ के करे कि तुम्हारे को साथ में लेके घुमावे पालन करने में कि हमारे के साथ में लेके घुमावे तो लोक लोकांतर में ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन भी नहीं है तुम तो जी भी नहीं सकते अच्छा ईश्वर प्रलय करे तो तुम्हारे को छोड़ के छोड़ के परलय करेगा तभी तो तुम देखोगे परलय किया अगर तो तुम्हारे को छोड़ के परलय किया तो परले पूरी नहीं किया और तुम्हारे सहित परले किया तो परले देखेगा कौन <laughs> तो जिसके अंदर में आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है उसको पता चलता है कि ब्रह्मा कोई उधर बैठ के सृष्टि करता नहीं पालन करता नहीं संहार करता नहीं इस मनी का नाम ही ब्रह्मा है इसी की सृष्टि बनाई हुई है मन में फुरना आया हॉल बन जाए बन गया हॉल मन में संकल्प आया शादी कर लो हो गई शादी की दुनिया तो इस चेतन आत्मदेव की सत्ता लेकर जो फुरना फुरता है वो माया है और माया में मनन होने लगता तो मन ये जो मनी है इसी के सृष्टि बनाया है जैसी सृष्टि बनाता है जैसी मानता है ऐसी दिखती है रात को यही चेतन मैं अपने सत्ता में अपने आधार में लीन हो जाता है तो कोई सृष्टि नहीं फिर उसमें से फुर के हिता नाम की नाड़ी में जाता है तो सृष्टि बना लाता है सुबह जागृत में इंद्रियों के जगत में आ जाता है तो ये जगत को बना लेता है ये जो भी मकान है सब मन के फुरने से बने मील भी तो मन के फुरने से बनी देवी देवता हमारा फलाना मजहब है हमारा फलाना धर्म है हमारे समाजी है हम जैनी है हम शाक्त हैं हम शैव हैं हम वैष्णव हैं ये भी तो मन से माना नींद आ गई तो हमारा <laughs> तो राम जी अच्छा है रामचंद्र भगवान की जाए भगवान रोम झाचा थे भगवान कृष्ण सच्चे हैं तो संसारी आदमी कोई प्रभावशाली व्यक्ति को देखता है तो उसको भगवान मान लेता है कोई प्रभावशाली माई को देखता है तो भगवान को उसको भगवान मान लेता है लेकिन ये सब खंड खंड हैं भगवान तो वो है जो भरण करने की सत्ता दे गमना आगमन की शक्ति दे वाणी का आधार हो और सब हटने के बाद भी स्वयं बच जाए इसका नाम भगवान तो भरण पोषण की सत्ता वो चेतन से ही तो आती है तभी तो तुम्हारे शरीर का भरण पोषण तुम करते हो माँ में भी चेतन आत्मा है तभी बच्चे का भरण पोषण करती है बच्चे में भी चेतन आत्मा है तभी उसके शरीर का भरण पोषण होता है हजम होता है तो अंतर्यामी जो है वही भगवान है वह गमना आगमन गमन माना जाना आना जाने आने की सत्ता पैरों को कौन देता है वही चेतन आत्मा वह माना वाणी को उठने की सत्ता कौन देता है वही चेतन ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके भी कौन बचता है वो परमात्मा ये मकान वकान कुछ नहीं है ये जात पात कुछ नहीं है ये शरीर कुछ नहीं से भी नहीं मैं शरीर नहीं मैं ये उंगलियां के नख नहीं हूँ मैं उंगलियां नहीं मैं पैर नहीं मैं घुट्टन नहीं मैं साथल नहीं मैं नाभी नहीं मैं पेट नहीं मैं जठरा नहीं मैं जिगर नहीं मैं कलेजा नहीं मैं किडनियां नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं ये कुछ नहीं हूँ कुछ नहीं के बाद क्या बचता है कुछ नहीं को जानने वाला जय राम जी के उसी का नाम भगवान है तो सब हटाने के बाद जो न हटे पत्नी हट जाता है पति हट जाता है शरीर हट जाता है मौत आ जाती है फिर भी मर जाऊं तो सुखी रहूं तू तो ही है भगवान <laughs> मरने के बाद भी जो बच जाए वो है चेतन आत्मा अंत को हटा दो बुद्धि को हटा दो सब को हटा दो फिर भी जो बच जाए वो भगवान मैं मर जाऊं भगवान के पास जाऊं तो वो भगवान है कि नहीं उसको देखने के लिए भी तो तू जो चाहिए तू अपने को खोज तो देख फिर वो भगवान में और तेरे में क्या फर्क है इसी बात को नानक देव कहते हैं मन तु ज्योति स्वरूप है अपना मूल पिछाण अपने मूल को पिछाड़ते नहीं है सुख लेने के लिए भाग पहले हमको मारते हैं फिर हमारी चीज दिखती है हमारा हमको मारा तो शुद्ध हम जो है भगवान है शुद्ध हम में भगवान वही शुद्ध हम जो है भगवान है उस युद्ध हम में जब संकल्प मेरा तेरा मनन हुआ उसी का नाम मन है वही ब्रह्मा जी है और उसी ब्रह्मा जी से सृष्टि हुआ लेकिन जिसके ऐसी सूक्ष्म मती नहीं है उसको समझने की योग्यता नहीं उनके लिए फिर वो ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले है करमंडलू से पानी निकाला संकल्प किया सृष्टि बनाया तो जिनकी बुद्धि स्थूल हो गया उनको शास्त्रों ने समझाने के लिए स्थूल ब्रह्मा बना दिया स्थूल ब्रह्मा को देखते देखते जब संतों के पास जाते हैं और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो बुद्धि सूक्ष्म होती है तो संत बोलते हैं कि ब्रह्मा जी है कि नहीं वो भी तुम्हारा ये ब्रह्मा देखेगा मनीराम ब्रह्मा देखेगा कि वो ब्रह्मा है कि नहीं एक गुरु है कि नहीं इसकी भी निर्णय तुम ही करोगे ये हमारे गुरु अच्छा है कि नहीं गुरु करने योग्य है कि नहीं इसका निर्णय भी तुम कर रहे तो गुरु भी तुम्हारा ये ब्रह्मा बना रहा है ये मेरी पत्नी होने के लायक है कि नहीं ये मेरे को खाने योग्य है कि नहीं खाऊं कि नहीं बुखार आया है कि नहीं मन तुम्हारा लीन हो जाए तो बुखार का पता नहीं चलेगा ये सब ब्रह्मा जी को सृष्टि है जिसको पहले मानते हो उसको जानो भगवान को मानते हो ना तो उसको जानो कहा है अपने को तो मानते हो ना मैं मैं हूं तो उसको जानो कहाँ हो क्या हो जिसको मानते हो उसको जानो मान मान के मर रहे जानने की कोई कोशिश ही नहीं करते उसी मर रहे कृष्ण ने माना राम ने माना भगवान को माना देवी को माना देवता को माना वो बाघरी पकड़ा गया पुलिस ने डंडे मारे सुबह आया कोर्ट में जज ने पूछा सच सच बता दे तो छोड़ दूंगा गलबा तेरे को बोले साहेब तुम्हारी तो मान है साहेब खड़ा हो गया बोले आप वकील साहब नहीं माने और वकील गुस्से में आ गए बोले आप पुलिस पुलिस नहीं माने तो वाले खड़े हो गए गरीब के, दिन दिले के। माने माने कर रहा है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम तो जिसको माने उसको जाने आओ, जाने बिना जो माने वो मर रहे हमारा अब मान तुम मानते हो ये हमारा है तो उसको जानो कि पहले तुम्हारे शुद्ध चेतना को मारकर फिर बोलते हो ये हमारा है यदि अपने आप को जानो तो हम और हमारा दो होता ही नहीं सब हम ही हमारा होकर दिख रहा है हम ही हमारा होकर दिख रहा है लेकिन हम अपने को मार डालते तब हमारा सच रह जाता है हमारा हमारा ये हमारा वो हमारा वो हमारा अज्ञान होता है परिचिनता मानते हो अपनी व्यापकता को मारते हो तो अब हमारा इतना हजार इतना लाख इतना बीघा इतना अरे हजार बीघा लाख बीघा तो क्या हजार लाख तो क्या अनंत अनद्रह्मांड तुम्ही से फुरे हैं तुम ऐसे चेतन हो एक तरंग बोलते है कि वो 200 ग्राम पानी हमारा दो किलो पानी हमारा तूने अपने को मार डाला तू तो अपनी असलियत देख तो स्ट्रीम स्ट्रीमर तेरे में ही चल रहे हैं, बड़े बड़े मच्छ कच्छ को भी जीवन दान तू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां को भी तू सहारा दे रहा है तो अपने को पानी जान अपने को तरंग मान लिया जाओ गुरु ने कहा को जाओ एक तरंग ले आओ सरोवर में जो तरंग ले रहे हैं, एक के वो लाएगा तो तरंग नहीं आएगी पानी आएगा कि सरोवर में तरंगो तरंग तो ऐसे तो ही तुम कोई भी वृत्ति को उठाओगे तो उसकी गहराई में देखोगे तो चेतना ही है परमात्मा ही है और समझते कि परमात्मा क्यों अक्षे चार हाथ वालों छेन बे हाथवाड़ो छेन त्यो बैठो छे अरे कृष्ण कहते हैं अयम आत्मा गुड़ाकेशु सर्वभूतेशु ईश्वरों सर्वभूता नृदय शु अर्जुन तिष्ट भ्राम्यंती सर्वभूता ने यंत्र उ अर्जुन ये मेरे कुटुब ये हमारा है ये हमारा मित्र है ये हमारा अक्षे चतेरा भाई है, इसको छोड़ ये सब आकृतिया सब लहरिया है लहरिया मिट जाएगी पानी बच जाएगा। छोक मिट्टी का खिलौने से खेल रहा है तो बड़े भाई ने तोड़ दिया रोने लगा कि मेरा खिलौना है तो बाप ने कहा बेटा मिट्टी तो कहीं गई नहीं लाओ उसको फिर बना दो ऐसा बनाऊं दूसरा बनाऊं जैसे तेरी मर्जी बोले नहीं हमारा खिलौना लाओ अरे तो तेरा खिलौना कहा आकृति तो थी मिट्टी तो वही पड़ी है लीली लीली क्षम वही पाछता आरती कुछ दी कि नहीं हमारा खिलौना हम मिट्टी तो वही क्या है ऐसे ये शरीरों की मिट्टी ये पुत्र ये पत्नी ये सब खिलौने हैं जला दिया हड़काई में क्या तो उसने अंदर जे जल तत्व है ये वरार थे तेज तेज तत्व में तेज में वायु वायु वी गायु पृथ्वी तत्व छे राख रही गई हाडका ने राख ना को क्यों वही फूल थे खातर मुकवा मराड़ वरी क्या वरल से थे कोई मानस घऊ तो थ वही छोकर गाय थे भैंस वक्त अटके खरु हुई होश्यो करने कोई अटकू खरु तो जगतनी लीला चम थे जवा जिसका मानते हो उसको जानो कश्मीर में सुख है जरा जानो कितना सुख है तो नाव में घर बने उसी घर में लेटरिन बाथरूम का पानी जाता और उधर ही से हैडप में दूसरी जगह से पानी आता लियो सुख है लियो वहां से सुख ले आओ जरा जानो जिसको मानते हो इधर सुख है उधर सुख है जरा गहराई से जानो हां सुख है तुम्हारी मनी की कल्पना है आ बीड़ी मिल सुख सुख सुख सुख सुख है, है, तो तो तो तेरी मान्यता में है। बीड़ी में नहीं है। बीड़ी में नहीं तो साधकों को भी आना चाहिए। गुजराती बहनों ने सिगरेट आलो आवे ना ए, अंग्रेज लड़कियां पीते थी उधर माइया नाकुमा मोडा धुमाड़ा नाथ हाथ गोटा का <laughs> तो तुम्हारी कल्पना में सुख है सच पूछो तो कल्पना में भी सुख नहीं है सुख जो है कल्पना की आकृति ले लेता है जो भी सुख है वो कल्पना की आकृति ले लेता है जैसे पानी फ्रिज में रखो ने तो जैसा फ्रिज का सांचा होता है अथवा बर्फ ना नोड़ा वालों से तो ये छीण करे बर्फ नी पति पीला में नाखे पान देखा है अथवा बीजू कहीं जांबू न पान, पानी देखा है अथवा तो गोल मटोर देखा है प्याला मना प्याली और गिलास बनाए ग्लास देखा है तो वही पानी गिलास बन जाता है वही पानी वो बनता है जैसा उसको मिल जाता है ढांचा ऐसे में डल जाता है आयड़ा बनाने वाले जैसा ढांचा में वो खांड का रस डालते है ऐसा आयड़ा बन जाता है ऐसे ही तुम्हारा मनीराम उस परमात्मा की छीण हो अथवा परमात्मा का रस कहो जैसी कल्पना में डालता है उसमें आ रहा था तो रस तो है परमात्मा का और मनीराम उसमें सांचा अपना लगा देता हाँ हाँ हाँ पेट मूक आती हो मन तारू क्यों कहो पची जी बेस आवे फिल्म मजा जो एक बार अकबर और बीरबल घूमने गए कहीं उलझ गए रात पड़ गई रास्ता चुक गए सारी रात जंगल में के, प्रभात हुई तो कहीं झोपड़ा मिला बहुत भूख लगी थी उसको बोला भाई कुछ खिला ले खाने का दे दे। उसके पास तो बाजरे के रोटा और रिंगणे का साग था अकबर खाता है रिंगणे का साग आहा अच्छा हा क्या कितना अच्छा और सारी रात भूखा था <laughs> <laughs> बोले ये सब्जी तो बहुत बढ़िया बना है वीरबल बोलता है कि हजूर एक जैसी तैसी सब्जी नहीं है ये सब्जियों का राजा है और दूसरी सब्जी को ताज नहीं इसी को ताज है जैसे दूसरे मनुष्यों को ताज नहीं आपको ही ताज है तो मनुष्यों के राजा है आप ऐसे ये बहुगुन है इसमें बहुत गुण है देखो इसके ऊपर ताज होता है एक रिंगन तोड़ के दिखाया और जंगल में देखा यही इसी की सब्जी है बहुन है इसमें बहुत गुण होता है बोले देख तो मेरा खास निरा अब राज्य में चले ना तो इसी की सब्जी हमको एक दिन खिला जो हु समय बेटा अकबर ने याद दिलाया कि अपने वो जंगल में खाया था वो सब्जी बना छप्पन हाँ तो भोग बना तो एक कटोरी में वो बैंगन की सब्जी भी लाया और रोटी वोटी सब खाया फिर बताया बीरबल ने कहे वो भी खाओ वो खाया बोले तो कुछ नहीं है तो क्या है यार क्या बनाया बेकार है बोले जहां पना उसी लिए इसको बोलते हैं बेगुन इसमें कोई गुण नहीं है <laughs> वहां तो बहुगुन था वहां जंगल में बहुगुण लग रहा था और यहाँ बेगुन लग रहा है तो अकबर बोलता है कि तू तो, तो बड़ा रंगी आदमी है उधर बोलता है बहुगुन इधर बोलता है बेगुन बीरबल बोलता है कि जहां पर ना मैं नौकर तुम्हारा हूँ बैंगन का नौकर नहीं हूं मेरे मालिक को जो अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगता है तो ऐसे ही जो मन को अच्छा लग रहा है ना वही इंद्रियों को अच्छा लगने लग जाता है मन जो है इंद्रियों का प्रेरक है मन है राजा और इंद्रिया है वजीर तो तुम्हारे मन में जो कल्पना अच्छे की आ जाती है इंद्रियों के हाहा मन में काम आ गया तो इंद्रियों को संसारी विषय सुख स्पर्श का सुख अच्छा लगता है और मन में यदि राम आ गया मन में यदि त्याग आ गया तो समाधि अच्छी लगेगी और पत्नी आगे उठो ना क्या नी राण क्यों थी आए क्या ऐसा लगेगा पति बोलेगा कि जरा हाँ ब्र भक्ता हाँ तुम्हारे वाली चौड़ा जूथों ना हे तो डाया थो क्या बधु जी ली तु शू छे वाली डाट्यू रम रम करो क्या तो मनीराम जैसा करवट लेता है इंद्रियों में भी ऐसा ही ठीक लगता है तो मनीराम है अकबर और इंद्रियां है बिरबल और जब हम अपने को खोते हैं तो इनका राज चलता है हमारा हमको मारा <laughs> तब हमारा लगता है जब हम को शुद्ध देखो तो फिर हमारा तुच्छ तुमको प्रभावित नहीं करेगा जिसको मानते उसको जानो के बापू मैं बचपन में था मैं बहुत उपवास करता था मैं ये कहता है उपवास करने से ईश्वर थोड़े मिलता है ऐसे मेढक पड़े हैं छह महीना उपवास करते हैं हिमालय में ऐसे ऐसे चूहे हैं कि छह महीना उसी बर्फ में दब जाते उपवास करते हैं उपवास से ईश्वर नहीं मिलता बहुत खाने से भी नहीं मिलता उपवास से ईश्वर नहीं मिलता मौत खाने से भी नहीं मिलता तत्विदि प्रणिपाते न परिप्रश् विधि सहित जाओ प्रणीपात हो उन महापुरुषों के हृदय में तुम्हारा जगह बने और वो खुश होकर जब तत्व ज्ञान का उपदेश दे तो उसको झेल लो और फिर एकांत में जाकर उसका मनन करो तब साक्षात्कार होता है वो खुश होकर तो उपदेश देते रहते हैं लेकिन सुना भी उनका तो फिर नहीं हो गया खूब सुने अत्यंत अधिक सुनेगा तो अपने आप मनन होने लगेगा और मनन करेगा तो अपने आप नेताध्यासन होने लगेगा नेताद्यासन होगा तो अपने आप थोड़ने लगेगा कि है। फिर कोई कुछ बोलेगा कोई राम बोलेगा कोई कृष्ण बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तुम्हारे मन में लगेगा कि ये सब अपनी अपनी कल्पना में बोल रहे हैं कोई किधर सुख ढूंढेगा कोई किधर ढूंढेगा लेकिन तुम्हारे को लगेगा कि इनकी कल्पना में सुख में भाग रहे सुख स्वरूप तो ये स्वयं है बेचारे समझते नहीं तुम्हारे को सारी दुनिया के लोग बच्चे मालूम होंगे बड़े बड़े ओ तमंगर मगर बड़े मंडलेश्वर लेकिन तुम्हारी नजरों में क्या ठीक महाराज ऐसा लगेगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा करके कूटोगे थक जाएगी वृत्ति थोड़ी सुन हो जाएगी हाँ, बड़ा मजा आया <laughs> अल्लाह ला ला लो अल्लाह करके दूसरा सब भूल जाओगे अल्लाह जपने से भला होगा ये तुम्हारे मणिर का ब्रह्मा जी का मान्यता है जब तो हो थोड़ी देर लगे हा हा फिर देखोगे वो चाय लाओ जरा सुल्फा भरो अल्लाह का भजन किया थक गया भजन करने में कोई थकान थोड़े होती है जो थकान दे वो भजन नहीं हो तो मजूरी है <laughs> भजन तो सब थकान मिटाता है महापुरुष लोग एकांत में बैठते हैं, शांत चित्त और फिर बाहर आते हैं तो देखो फ्रेश ताजे ये भजन है उनको देखने वाले भी गदगद होने लगते हैं, इसका नाम भजन है क्या है के सारी रात भजन क्या आरी रात पीता है अपने को। ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम हमारा आत्मा इतना महान है कि हम कंगाल हो जाए फिर भी हम कंगाल नहीं होते हैं और हम महान धनवान हो जाए तो भी वो हमारी महानता की आखिरी चीज़ नहीं है सारी दुनिया का राज एक आदमी को मिल जाए फिर भी राज मिलने से वो बड़ा नहीं है उसका आत्मा इतना बड़ा है कि हजारों हजारों राज तुच्छ हैं वो तो आत्मा को हम लोग नहीं जानते तब तक थोड़ी चीज़ मिलती है तो अपने को बड़ा मानते हैं लेकिन वो हमारा कोई बड़प्पन नहीं है जैसे चक्रवर्ती सम्राट को लाख रुपया मिल जाए तो वो कोई उसका बड़प्पन नहीं हुआ ऐसे एक आदमी को कोई पृथ्वी का राज मिल जाए तो कोई बड़ा नहीं हुआ परमात्मा उसका आत्मा इतना बड़ा है कि सब कुछ मिल जाए तो भी वो बड़ा नहीं होता इतना बड़ा पहले से है और सब कुछ छीन लो तो भी वो छोटा नहीं होता क्योंकि इतना महान है कि कुछ छीन लो तो भी उसमें कुछ घटता नहीं और कुछ दे दो तो बढ़ता नहीं ऐसा हर व्यक्ति है लेकिन उस आत्मा को नहीं जानते तो धन से राज्य से कुटुंब से परिवार से अपने को जोड़ते कभी अपने को बड़ा मानते कभी अपने को छोटा मानते सब कुछ मिल जाए फिर भी तुम बड़े नहीं होते सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी तुम छोटे नहीं होते एक दो राज्य नहीं एक भारत का राज्य नहीं एक सौ पांच राष्ट्र जो हैं पृथ्वी पर ये सब तुमको दे दिए जाए फिर भी उससे तुम बड़े नहीं होते केवल मान्यता बड़ी हो जाती है तो ये जो माना हुआ है माना हुआ मन का है रात को मन सो जाता है तो बड़ा बड़ा नहीं छोटा छोटा धन तो बैंक में पड़ा है धन मेरा में धनवान मकान पृथ्वी पे खड़ा है मकान मेरा दुकान मेरा ये जो तो मकान दुकान धन सता है वो तुम्हारा नहीं है ये केवल मन सोचता है ये तो माया का है माया में घूमता रहता है तुम्हारा तो वो परमात्मा है जिसका सारा जहान है और वो तुम अपने परमात्मा पद को नहीं पाते हो तभी छोटी छोटी चीज़ों को पाकर अपने को बड़ा मानते हो छोटी छोटी चीज़ों को खोकर अपने को छोटा मांगते एक आया मलंग बोले मैंने जवानी खो दी एक जवानी क्या लाख जवानी तुम खो डालो कुर्बान कर दो फिर भी तुम छोटे नहीं होते हो कोई बोलता है मैंने लॉटरी पा ली दस लाख की दस लाख तो क्या दस अबज पा लो फिर भी तुम बड़े नहीं होते तुम एक ऐसा जोत हो एक ऐसा सत्य हो कि हजार हजार उसमें सृष्टियां मिल जाए तो भी बड़े नहीं होते और लाख लाख सामर्थ्य और सृष्टियां चली जाए तो भी तुम छोटे नहीं होते धन के साथ वस्तु के साथ व्यक्ति के साथ पदार्थों के साथ अवस्थाओं के साथ अपने को हम जोड़ लेते हैं लाखों लाखों मकान बने लेकिन आकाश बड़ा नहीं होता लाखों मकान गिर जाए आकाश छोटा भी नहीं होता करोड़ों करोड़ों रुपए का धन धान्य बन जाए तो आकाश मालदार नहीं होता और भूकंप हो जाए कोई हिस्से में अथवा पूरी सृष्टि का परलय हो जाए पृथ्वी रसातल में चला जाए तो भी आकाश को कोई हानि लाभ नहीं होता ऐसे ही ज्ञानवान का आत्मा का जिसको अनुभव होता है उन पुरुषों का अनुभव है माया मेघो जगन्नीर वर्षते यथा तथा महाकाश है का हानि लाभम अभी का विद्यते मयारूपी मेघ जगतरूपीवृष्टि करें अथवा अनावृष्टि करें लेकिन महाकाश रूपी जो आत्मा है हम हम आत्मा है हमें कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं हाँ मन मान लेता है लाभ हुआ ये हानि हुआ लेकिन ये मन की मान्यता है मन के परे जो बुद्धि है उसमें यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो सब कुछ मिल जाए तो अभिमान नहीं आएगा सब कुछ चला जाए तो शोक नहीं होगा तो तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए तो तुम बड़े नहीं होते और कुछ चला जाए तो छोटे नहीं होते लेकिन फिर भी बड़ा छोटा मानते हो कि बड़े में बड़ा जो परमात्मा है जो एक रस रहने वाला आत्मा है ना उसको तुम मैं रूप में नहीं जानते इसलिए परिस्थितियां तुमको दबा देती आयासू तो अकेला हुआ सु माता जी पेट में वो डू बड़े हुए मेरा पुत्र है मेरी इज्जत है मेरा परिवार है उनको लेकर अपने को बड़ा बनाया अब उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई तो घबरा गए लेकिन तुम्हारे शरीर का मौत हो जाए फिर भी तुम्हारा नाश नहीं होता है मौत भी कई बार हो गया शरीर का ये बात जरा ऊंची है कथा नहीं है सत्संग है बहुत ऊंची बात है उसी तत्वों को पाने के लिए सारे शास्त्र सारे धर्म सारे कर्म हैं प्रकाश व्यक्ति जग जाए अपने को जान ले यही बात कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि तू अपने आत्मज्ञान को पाले फिर ये सब राज्य मिलेगा तो भी तू नहीं बड़ा होगा सब चले जाएंगे तो तू छोटा नहीं होगा वासन तो से जीर्णान यथाविहाय हो जैसे कपड़े पहन के आदमी पुराने कपड़े उतार देता है इसे कपड़े कुछ बढ़ जाते तो तुम बड़े नहीं होते कपड़े उतार देते तो तुम छोटे नहीं होते लेकिन कोई अच्छे कपड़े पहन के अपने को अच्छा मानने लगे और महले कपड़े पहन के अपने को महिला मानने लगे तो उसकी कपड़ों के कारण अपनी मान्यता है कांकरिया में बालवा टिका है वहाँ कोई आयना के आगे खड़ा होता है तो आदमी लंबा एकदम लंबू खान दिखता है कहीं जाकर खड़ा होता है तो नाटा ठिंगू जी दिखता है कहीं दो आकाश को उसकी गर्दन छूती हो और पैर ठिंगने हो तो ये सब आयनों की कारीगरी है जिस जिस आईने के आगे तुम खड़े होते हो ऐसे ऐसे हो जाते हो तुम तो वही के वही होते हो लेकिन आईने में अलग अलग दिखता है ऐसे आत्मरूप से तो तुम वही के वही हो लेकिन मन रूपी आयना में विचार रूपी आयना में कभी तुम अपने को कुछ मानते हो कभी कुछ मानते हो कभी कुछ मानते हो तो आयने अलग अलग से तुम अलग अलग नहीं होते हो कपड़े अलग अलग पहनने से तुम अलग अलग नहीं होते हो ऐसे ही शरीर अलग अलग मिलने से तुम अलग अलग नहीं होते हो तुम तो वही एक रस आत्मदेव हो लेकिन इस बात का पता नहीं चलता है तो आईने अलग अलग दो अपने को अलग अलग मानते हैं जो तो पशु है न वो तालाब में अपनी परछाई देखकर कर समझते कि दूसरा कोई है ये अलग है में अलग है और लड़ाई करते चिड़िया और पक्षी जो है आईने में अपना दूसरा प्रतिबिंब देखकर उसको चौंक लगाते थोड़ा सा उसकी मान्यता है कि और पक्षी है थोड़ा सा विचार करें तो पता चलेगा कि ये तो अपना ही प्रतिबिंब है ऐसे ही जगत में जो भी कुछ अलग अलग दिख रहा है वो भी सब तुम्हारे आत्मा का प्रतिबिंब है जैसे आईने के शीशे में शीशों का घर और आयना घर अनेक आईने लगे हो तो एक ही आदमी अनेक दिखता है ऐसे ही अनेक बुद्धियाँ हैं उसलिए एक ही चेतन परमात्मा अनेक दिखता है ओ ओ